आज के इस एपिसोड को सजाने के लिए हमारे साथ ममता शर्मा जी हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और पूरे भारतवर्ष के लिए काम कर रही हैं अलग अलग विषय को लेकर वो जहाँ भी अन्याय उनको लगता है उस विषय को वो काम कर रहे हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं तो आइए हम लोग ममता शर्मा से उन्हीं से जानेंगे उनके बारे में तो आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड में बहुत बहुत धन्यवाद जी नमस्कार ममता शर्मा मैं जानना चाहूँगा कि आप अपने बारे में कुछ बातें बताइए अपने परिवार के बारे में बताइए देखिए यहाँ मेरा सौभाग्य यह है कि मैं मधुबन में आकर के आप लोग मतलब मेरा इस तरह से एक मौका दे रहे हैं जो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है पहले तो बहुत धन्यवाद दूँगी इसके लिए और मैं ममता शर्मा पिछले 26 सालों से पब्लिक कॉस्ट के लिए जनहित के लिए मैं लगातार काम करते आ रही हूँ इसमें चाहे कन्या भ्रूण हत्या रोकने की बात हो या शराबबंदी की बात हो या बाउंडेड लेबर को सेव करने की रेस्क्यू करने की बात हो सीनियर सिटीज़न के राइट्स और उनको रेस्क्यू करने की बात हो या फिर आपके जिस तरह से आज सोसाइटी में अभी बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ा हुआ है उसको समय समय पे खुल के सामने लेकर के आना और महिलाओं के सुरक्षा के लिए <laughs> बच्चियों के एजुकेशन के लिए तो ऐसे बहुत से काम हैं जिसको लेकर के मैं निरंतर प्रयासरत रहती हूँ कि मेरे प्रयास से अगर कुछ भी भला होता है <laughs> जैसे खाद्य सुरक्षा अधिनियम है कि हमारे जो ट्राइब्स रहते हैं तो वो इतने इंटीरियर क्षेत्र में रहते हैं नक्सलवाद भी वहाँ बहुत हावी है तो उधर पर पहुँच नहीं पाता या तो ट्रक लूट ली जाती या तो सड़क उतना प्रॉपर नहीं सपोर्ट करता है ट्रैवल्स के लिए तो ऐसे सारे इशूज़ पे मैं लगातार काम कर रही हूँ और मेरे हस्बैंड एजुकेशन डिपार्टमेंट में डिप्टी सेक्रेटरी हैं और मेरी बेटी इंजीनियर है दमाने इंजीनियर है और मेरा एक बेटा है जो बी किया हुआ है और अभी वो सॉफ्टवेयर इसमें काम कर रहा है डेवलपमेंट में अब <laughs> बात निकल के आती है कि मधुबन में मेरा आना जी। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं अभी इस समय यहाँ हूँ मैं पिछले चार सालों से ज्ञान में चल रही हूँ लेकिन आने का सौभाग्य अभी मिला क्योंकि बार बार डिसकंटिन्यू हो रहा था तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए परम सौभाग्य है आप सब लोगों से मुलाकात होना जी जी जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अपने बारे में बताने के लिए और मैं जैसे कि आपने कहा मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ अलग अलग विषय पे काम कर रहे हैं और लगातार छब्बीस सालों से काम कर रहे हैं तो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपके पास है और मुझे लगता है कि हमारे जो श्रोता इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी आपको सुनकर अच्छा लग रहा होगा तो मैं चाहूँगा कि कुछ जैसे कि यहाँ पर ट्राइबल बेल्ट है आबू रोड के आसपास में बहुत सारे जो हैं पहाड़ी इलाके में लोग रहते हैं कस्बे में रहते हैं जी अभी मेरी मुलाकात हुई बहुत हाँ, प्यारा हाँ, उनके जो हाँ, ड्रेसिंग हाँ, अच्छा लगा जी, मुझे जी जी जी और जैसे कोई भी गांव में हम लोग जाते हैं तो इकट्ठा एक, एक गाँव दिखाई देता है सौ घर दिखाई देंगे या पाँच घर दिखाई देंगे यहाँ थोड़ा सा अलग है इवन गुजरात में भी जाएंगे तो इकट्ठा एक जगह पे आपको लोग मिलेंगे लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता यहाँ एक गांव में भी 25-50 गांव घर भी होंगे तो वो दूर दूर रहते हैं एक इधर कोने में तो एक उधर कोने में एक उस तरफ पीछे तो एक पहाड़ी अच्छा पर ऐसा क्यों तो वो जहाँ उनका जमीन है वहीं पर रहते हैं <laughs> अच्छा ये अपनी जमीन पे ही खेती, खेती करते, करते हैं और उसी जगह पर ही काबिज जी बहुत कम ऐसा आपको गाँव में जाएंगे तो तो छोटे का अभी अभी थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ है तो कम लोग जो है इकट्ठा आपको दिखाई देंगे जी जी जी तो बाकी लोग जो है ज़्यादातर वहाँ पर रहते हैं पहाड़ी इलाक़े में जी. तो ऐसे इसीलिए उनका जो है ना कम्युनिकेशन बहुत कम होता है गेट टुगेदर इनका जो है ना जब भी हम लोग जाते हैं रेडियो प्रोग्राम के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उनसे मिलना या कि उनको एक साथ एक जगह पर हाँ हम लोग फिर ऐसा सेंटर प्लेस इस्कूल स्कूल ही पकड़ लेते स्कूल का ग्राउंड हो फिर उधर से बोल के उनको बोल के रखते हैं तो पहले से बताना पड़ता है कि आप यहाँ आइए प्रोग्राम के लिए तो फिर कुछ लोग आ जाते हैं तो फिर हम लोग मिलते हैं लोगों का प्रयास तो लगातार <laughs> उनके लिए कहीं ना कहीं है जी, जी जी और मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइए कि आप इस फील्ड में कैसे आएँ देखिये ये फील्ड भाई जी ऐसा रहा कि बचपन से कहीं ना कहीं मेरे अंदर में एक भावना रही हमेशा से लोगों की मदद करने की चाहे कोई सड़क पे गिर गया एक्सीडेंट हो गया तो उसको प्रॉपर हॉस्पिटलाइज करने के लिए जिम्मेदारी निभाना या कोई बुजुर्ग है परेशान दिख रहा है तो उसकी समस्या पूछ करके जितना समाधान हो सके या अड़ोस पड़ोस की भी हमेशा से मैं एक मददगार भूमिका निभाती रही और घर में सबसे छोटी होने की वजह से बहुत लाड़ प्यार में रही मैं एक टॉम बॉय की तरह मेरी परवरिश हुई क्योंकि मेरे से बड़ा भाई था डेढ़ साल <laughs> तो उसके साथ परवरिश पाने की वजह से मां बाप का बहुत प्यार और ये भी मिला तो हमेशा से कभी बंधन नहीं रखा माँ बाबू ने तो एक स्वतंत्र मन मस्तिष्क कहीं ना कहीं स्वतंत्र विचार लेता है और अपनी जो भी है उसकी दृष्टि है दिशा है उसको प्रॉपर एक वे देता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा आसपास का वातावरण मेरे पति भी हमेशा से मुझे काफ़ी सपोर्ट करते रहे किसी भी बात में और मेरी मदर ला आ, या फादर हमेशा अगर मैं लीकर लॉबी के अगेंस्ट फाइट कर रही हूं और फिर मेरे अगेंस्ट कई केस बन जाते थे हुँ, हुँ, तो उनका यही मेरे को कहना था कभी उन्होंने गलत वे नहीं कहा कि बेटा तुम जिसके अगेंस्ट हो वो लोग बहुत मजबूत हैं तो अपना हमेशा ध्यान रखना तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने भी मुझे रोका नहीं उनका मकसद यही था कि मैं ध्यान रखूँ मुझे किसी प्रकार से नुकसान ना हो तो ये सारी भावनाएँ इनकी विशेष जो हैं वो मुझे सपोर्ट करती रहीं और बस बच्चे भी इस चीज़ को बचपन से देखते आए तो उनको भी लगता है कि हाँ मम्मी कुछ अलग एक एम लेकर के चल रही है और काम करती है लोगों को मजबूती से उनको कहीं ना कहीं जो डिजर्विंग है उनको सहायता पहुंचाती है उनका जो अधिकार है उनको न्याय दिलाने के लिए फाइट करती है तो ये सारी चीज़ों को मेरी बहनें वगैरह हैं भाई बहने माँ पिताजी तो सभी लोगों ने मुझे बहुत प्यार किया और हमेशा सपोर्ट किया है <laughs> और बस चलती रहती है जिंदगी क्योंकि हम समाज से उम्मीद नहीं कर सकते क्योंकि हम जब बड़े लोगों के खिलाफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अगेंस्ट कोई बड़ा चेहरा आता है तो बड़ा चेहरा कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि एक सामान्य सी महिला एक्टिविस्ट नहीं, नहीं, कि मैं उससे कैसे हार मान लू मेरी लड़ाई उससे नहीं है नहीं, सिस्टम से है लेकिन सिस्टम में उस आदमी का चेहरा है या उसका भला हित जो भी छुपा है तो उस समय में बहुत सी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट होती है बट ठीक है जो बातें आप अपनी सफाई रख सकते हैं अपनी सच्चाई रख सकते हैं और सच्चाई हमेशा मैंने रखी और जीत हमेशा सच्चाई की होती है मैंने जाना है <laughs> जी जी ममता शर्मा जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया है किस तरह से आपका इस फील्ड में आना हुआ एक अंदर से था कि पहले से दूसरे को हेल्प करना मदद करना सहयोग देना तो वही भावना आपको इस फील्ड में लेकर आई और पिछले छब्बीस साल से इस लगातार इस सिलसिले को आप कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लगा सुनकर में तो मैं चाहूँगा कि कुछ एक्सपीरियंस जो बहुत ही टाइट शेड्यूल रहा और उस आ, मना जैसे आपने अभी कहा कि, कि किसी बड़े चेहरे का बीच में सिस्टम में आ जाता है जी। तो वो चीज़ें कैसे कोई एक स्टडी uh, आप हाँ, मैं एक uh, आपको इंसिडेंस बताना चाहूँगी एक मैटर था इशू था कि शराब लॉबी के अगेंस्ट फाइट करना इट्स वेरी डिफरेंट मैटर आप पब्लिक कॉस्ट के लिए जा रहे हैं वो एक डिफरेंट कॉस्ट हो जाता है लेकिन यहाँ लॉबी से जब आप फेस टू फेस टू वन जब आप आ जाते हैं तो वहाँ पर जानते हैं आज का सिस्टम बिकाऊ कितना है तो कहीं से भी वो लोग लो नहीं चाहते हैं कि एक महिला की बात सच साबित हो या उस पर कोई कार्रवाई हो तो हर तरह से वो दबाने की कोशिश करते हैं जब मुझे लगा की पुलिस और प्रशासन ठेकेदारों के साथ है, तो मैं उस मामले को लेकर हाई कोर्ट खड़े हो गई पी आई एल एज ए पी एज ए पिटिशनर पिटिशनर मुझे तब बनना पड़ा भाई साहब कि मेरा वकील बड़ा एक वकील वो मैनेज हो गया ठेकेदारों से और वो मेरे केस को उस ढंग से प्रेजेंट नहीं कर रहा था तब तो फिर मैंने उससे विदड्रॉ किया और मैं इन पर्सन अपेयर हुई जबकि मैंने एल नहीं किया है नहीं। नहीं। और मैंने जब फर्स्ट ब्रीफ किया हमारे जस्टिस भादु साहब थे उनकी कोर्ट में तो मामला जब मैंने पूरा एड्रेस किया उस दिन एक्सेप्ट होना होना था था या तो रिजेक्ट होना था। तो रिजेक्ट लास्ट में उन्होंने जस्टिस ने कहा कि अच्छा ठेकेदार दुकान पिटिशनर के घर पे लगाएगा तो मुझे लगा कि शायद मेरा पीआईएल एक्सेप्ट नहीं हुआ बट उन्होंने जब रजिस्ट्रेशन नंबर दिया तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था कि ये मेरी सत्य की पहली जीत थी फिर जब हमारा लगातार पेशी हुई और हमारी फिर अगली सुनवाई हुई तो मैंने कहा कि जो कलेक्टर और एस ने जांच रिपोर्ट दी है मैं एग्री नहीं करती पूरी फॉल्स है ज़मीनी सच्चाई कुछ और है तब जाकर के वहाँ पर उन्होंने मुझसे पूछा क्या करना है तो मैंने डिस्ट्रिक्ट जज को जा वहाँ पे मैंने कहा आप यहाँ पर एक टीम बना करके आ, एक इंस्पेक्शन करवा दीजिए तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज को कहा कि आप इस पर जाँच कीजिए तो जाँच में उन्होंने लिखा कि जो बता रहे एलिगेशन वैसा पाया नहीं गया लेकिन उसके सारे सिम्टम वहाँ पे थे डिस्पोजेबल ग्लास आपके प्लेट आपके अंडा छिलका प्याज छिलका इन द सेंस ये चीज़ें फिर स्टे लग गई शराब दुकान पे स्टे लग गई स्टे लगने से उन लोगों ने काफ़ी मुझे लालच दिया मैं नहीं मानी फिर उन लोगों ने मुझे केस कर दिया नॉन अवेलेबल तीन जैसे धारा लगा करके फिर भी मैंने जब अपनी हार नहीं मानी तो फिर हमारे ए पटनायक साहब जो अभी सुप्रीम कोर्ट के सी वाले मामले में जिनको हेड बनाया गया था कमेटी का वो जज थे बहुत अच्छे जज थे उन्हों उनके रहते तक दुकान नहीं खोली लेकिन उनके जाते ही डीबी में गया एक राजेंद्र नगर थाना खोल दिया गया शराब दुकान के सामने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा ओपन कंजन ना हो इंश्योर करेगा खोल दिया गया उसके बाद उसी साल आर लागू हुआ था हमारे अन्ना आचार्य जी ने एक्ट जो है उसको इम्प्लीमेंट कराया था तो मैंने आरटीआई के तहत मांगा कि भाई मुझे इस दुकान की नोटिफिकेशन की कॉपी प्रोवाइड करें क्योंकि थाना और शराब दुकान सरकारी होता है इसको नोटिफाई करके ही ओपन किया जाता है और एक क्षेत्र में एक ही होता है जब मैंने मांगा तो मुझे सौ फर्जी पेपर देने लग गए फिर मैंने अपील जब वहाँ पहुंची हमारे जो अध्यक्ष थे जनसूचना अधिकार आयोग में तो मैंने कहा कि साहब या तो मुझे पढ़ा लिखा नहीं समझ रहे हैं या तो मेरे लिखे को नहीं पढ़ पा रहे तो उन्होंने कहा भाई जो भी है कमिश्नर की पेशी होती थी आप इनको लिखित में जवाब दीजिए तो उनका जवाब आया कि इस संदर्भ में हमारे कार्यालय में कोई भी अभिलेख या दस्तावेज उपलब्ध नहीं है मैंने कहा साहब आप एमबीए बी की डिग्री के आधार पे जॉब कर रहे हैं और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है इन देंस आप इलीगल वे पे कर रहे हैं और मैंने फिर वहाँ के कलेक्टर सुबोध सिंह और सेक्रेटरी थे वहाँ के मिश्रा साहब दोनों के खिलाफ नामज़द मैंने कंटेम्प लगा दिया फिर पहले ही पेशी में दुकान हटाने का आदेश हुआ <laughs> तो जीत ऐसी होती है <laughs> तो मैंने हमेशा से कहा है कि आप सच रहें निडर रहें और आप अपने अथिक से हिले नहीं क्योंकि लोग आपको खरीदने की कोशिश करेंगे जब उनका और कुछ भी बस नहीं चलेगा <laughs> तो फिर उसके आगे आपको डराने की कोशिश करेंगे और डर के आगे जीत है तो जब ये सारी चीज़ें आप छोड़ देते हैं और आप अपने अर्जुन की सिर्फ और चिड़िया की आँख जैसे एक निशाना साध लेते हैं तो लक्ष्य बना करके चले और बिल्कुल लक्ष्य में सफल होंगे सही बात है ममता शर्मा जी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया आशा करता हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनकर तो आइए अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत उसके बाद फिर जुड़ते हैं आप सुन है रेडमोट वन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो दुनिया में ये इंसान की पहचान है जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है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 खुदा को पहचाना अपनी खुदी को जो समझा उसने खुदा को पहचाना आज़ाद फिक्र के इंसान अंदाज क्यों बुलामाना सद ये नहीं दुकान के लिए सदिये नहीं झुकाने के लिए तू तूी है दिल जमाने के लिए अपने लिए दिए तो क्या दिए नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड में हमारे साथ ममता शर्मा जी हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं छत्तीसगढ़ रायपुर से और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया आशा करता हूँ आप सभी को सुनकर बहुत ही अच्छा लग रहा होगा आनंद आ रहा होगा और आइए जैसे हम लोग काम करते हैं और दिल से करते हैं तो चीज़ें दिल से निकलती हैं और अब जैसे कि सोशल एक्टिविटीज होने के नाते अलग अलग विषय को लेकर उन्होंने काम किया है और शराबबंदी का जो एक एग्ज़ाम्पल हमने उनसे सुना केस स्टडी अब हम लोग बात करते हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए जैसे कि जो डायल नंबर वगैरह की बातें हो रही हैं आजकल तो उस विषय पे बताइए जी ये महिला सुरक्षा के लिए जो वन एट वन हेल्पलाइन नंबर है और जो सखी वन स्टाफ सेंटर ये हर प्रदेश के हर जिले में आज संचालित है तो ये मैं बताना चाहूंगी कि ये हमारा फेडरेशन है फोरम फॉर फास्ट जस्टिस और ये हमारी संस्था के द्वारा सॉफ्टवेयर बनाकर करके दिया गया है गवर्नमेंट को जो ऑल ओवर इंडिया में आज संचालित है तो अब ये अभी तक था महिलाओं के लिए जो घरेलू हिंसा या किसी प्रकार की इव, टीचिंग छेड़छाड़ या सड़क में उनके साथ कोई और किसी तरह की घटनाएं होना उसके संबंध में था अब भाई जी इसी के पैलर हमारा दूसरा एक हेल्पलाइन जो है उसका सॉफ्टवेयर बनके तैयार है जिसका नंबर है वन फाइव वन डबल ज़ीरो और बहुत जल्दी इसको हम अभी ये करने वाले लॉन्च करने वाले हमारी नालसा जो है नेशनल लीगल अथॉरटी सर्विसेज इनके जस्टिस जो होते उनके साथ में अप्रूवल हुआ है और उन्होंने यही कहा है कि पहले आप एक स्टेट को हमको पायलट प्रोजेक्ट बना करके बता दीजिए सक्सेसफुली है तो हम ऑल ओवर इंडिया में इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। हुँ, हुँ। तो एक बड़ी बात है हमारी संस्था के लिए और हम लोगों के लिए तो अब हम इस पर बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ को हमने पहला पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना है और वहाँ पर आ, मैं बिल्कुल बाबा से यहाँ से दुआ करके जा रही हूँ कि बहुत ही सक्सेसफुली इसका इम्पैक्ट पड़े हमारे छत्तीसगढ़ और जो भी नागरिक इसको यूज़ करेंगे तो हुँ। ये नंबर ऐसा है कि सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं ये हमारा बच्चा हमारा युवा हमारा भाई हमारी बहनें बुज़ुर्ग सभी यूज़ कर सकते हैं और वो किसी भी विभाग की शिकायत क्योंकि विभाग की शिकायत करने के लिए आपको एक डिस्टेंस क्रॉस करके उस ऑफिस तक जाना पड़ता है ऑफिस में भी हो सकता है बाबू हो जो बोलेगा कि भाई आप मुझे इतना पैसा दो तब मैं आपका केस रजिस्टर करूँगा ये करूँगा तो ये सारी चीज़ें और रजिस्टर करने के बावजूद भी फाइल आपकी दबा के रख दी जाती है तो ये सारे सिस्टम को करप्शन एक हटाने का बड़ा हमने ये सोचा है जिस तरह से ये कागज़ पेन नहीं चाहिए आपको खर्च करके ट्रांसपोर्ट करके वहाँ तक आने की जरूरत नहीं है हम आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे आपका आधार और आपका नाम हमारे पास उस पर दर्ज होगा और हम उसके बाद अपडेट आपको देते रहेंगे हमारा सिस्टम ऑटोमेटिक उसमें अपडेट करते रहेगा कि उसको कितने दिन के बाद फिर उस विभाग संबंधित शिकायत पे करना है तो कभी भी कोई डिपार्टमेंट में वो शिकायत पेंडिंग होगी नहीं और ना ही वो फाइल क्लोज कर सकते, सकते। हैं तो अच्छा काम, काम करना कर चाहते हैं हाँ हा। और हम चाहते हैं कि लोगों को सुलभ न्याय सस्ता न्याय और त्वरित न्याय मिले क्योंकि देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय होता है तो बस इसी उस पर हम लोगों की संस्था बहुत बड़ी फेडरेशन है और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं मिस्टर राजकाछरू ने जो एक सॉफ़्टवेयर बनाया तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द ये ऑल ओवर इंडिया में भी लागू होगा <laughs> तो बस लोगों से यही निवेदन है कि ऐसी जो भी हेल्पलाइन है उसको फेत करें उसको बहुत अच्छे ढंग से इस्तेमाल करें वो आपके लिए एक बहुत बड़ा हेल्प ये बन सकता है मददगार रही बात भाई जी आपको मैं भी बताना चाहूंगी कि हाईवे नेशनल हाईवे से जो लीकर बैन हुआ है <laughs> इसकी मैं पिटिशनर याचिका करता रही हूँ हाई कोर्ट से जीतने के बाद मुझे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा <laughs> तो हम लोग सात प्रदेश के लोग फिर मिलकर के सुप्रीम कोर्ट में इसमें फाइट किए तो आज बड़ी खुशी होती है कि आज नेशनल लेवल पे एक आदेश पास होता है कि हाईवे नेशनल हाईवे में बार और लेकर शॉप जो है बैन हो गई तो ऐसे अगर प्रयास करते हैं लोग संस्था भी करती है इंडिविजुअल व्यक्ति भी करता है तो रिजल्ट बहुत अच्छा देश हित में जनहित में आता है तो बस आप लोगों के 90.4 पॉइंट रेडियो मधुबन <laughs> के जो भी श्रोता सुन रहे हैं उन लोगों से निवेदन है कि ऐसे काम में बढ़ करके भागीदारी लें और जहाँ पर भी लोगों को आप जितनी मदद दे सकते हैं एक छोटी मदद भी एक चिड़िया बोलते हैं ना आग बुझाने में अपनी चोच में पानी भरकर जाती थी तो आपकी छोटी सी छोटी <laughs> मदद भी बहुत बड़ी साबित हो सकती है तो कभी भी वो मौका ना गंवाएं क्योंकि ईश्वर आपको निमित्त बनाता है ये भी एक आपके लिए बहुत अपने ऊपर प्राउड करने वाली बात है <laughs> जी ममता शर्मा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स को भी अच्छा लग रहा है इस बात को और जल्दी से जल्दी क्योंकि आजकल न्याय बहुत मुश्किल से लोगों को मिल रहा है और टाइम लग रहा है उसमें और काफ़ी लोग तो वहाँ तक जाते ही नहीं उन चीज़ों को बोला ये कागज़ के चक्कर में और वकील बनाओ फिर वकील अपना पैसा लेगा फिर वहाँ तक जाने के बाद भी बात ये हो जाती है कि बार बार आपको डेट मिल जाती है तारीख़ पे तारीख़ तो ये इन चीज़ों से लोग कंटाल गए हैं और कई बार तो चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि आ, कुछ लोग तो इन चीज़ों को अपने से ही निपटा लेते हैं देखिए हमारा जो देश भी है वहाँ पर भी लोग ऐसे हैं कि गरीब लोगों के लिए आपने बनाया तो बहुत है लेकिन नेता अपने वोट बैंक की चीज़ पे इंप्लीमेंट कराते हैं लेकिन जो वाकई में न्यायिक व्यवस्था को मजबूती देने की बात है जैसे अब ग्राम न्यायालय अधिनियम दो है वो बारह से लागू है हमारे यहाँ लेकिन आज तक हमने ग्राम न्यायालय की स्थापना के लिए कोई मद नहीं बनाया उसके लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया तो ये बड़ी मतलब बेबसी वाली स्थिति होती है कि फिर आपने ऐसा एक्ट क्यों पास किया तो हमारा एक ये बड़ा ये भी एक हमारा उद्देश्य है इसको भी इंप्लीमेंट कराना कि हमारे अगर ग्रामीण लोग उनकी न्यायालय चाहे आप दो दिन की व्यवस्था के साथ में वहाँ पर दें अगर उनको वहाँ पर ही न्याय दे दिया जाए तो उनकी रोजी रोटी छोड़ करके जो शहर के चक्कर लगाते हैं और सिर्फ उनके हिस्से में पेशी आती है उसका एक डेट मिलता है तो ये भी हमारा एक उद्देश्य है कि बहुत जल्द हम इस पे भी काम करें और हमारी पूरी उम्मीद है कि उसमें हमें सफलता मिलेगी क्योंकि यहाँ से मैं आज अनाउंस कर रही हूँ और मधुबन का एक अपना एक अलग और है यहाँ पे तो डायरेक्ट हमारे परमपिता बैठे हुए हैं तो चीज़ों को बहुत जल्द जी जी सफलता जी, के साथ आशा करता हूँ कर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों और आप जल्दी से इन चीज़ों को जो भी आप नया व्यवस्था में जो फास्ट जो रिकवरी के बारे में या फास्ट नए मिले इसके बारे में काम कर रहे हैं वो आसानी से लोगों तक पहुंचे वो सुविधाएं और जाते जाते मैं कहूँगा कि एक मैसेज के तौर पे आप क्या बताना चाहेंगे हमारे सभी श्रोताओं को देखिए जितने भी श्रोताएँ सुन रहे चाहे उसमें मेरी बच्चियाँ हो मेरी बहनें हो भाई हों बच्चे हों और सभी लोगों से यही निवेदन कि आप दिल से बिल्कुल साफ़ रहें और साफ़ भावना से आप लोगों के साथ जुड़ के कार्य करें चाहे मदद की बात हो शिक्षा की बात हो सहयोग की बात हो या रिश्तों की बात हो जब आप बहुत ईमानदारी के साथ में काम करते हैं तो उसका परिणाम बहुत सुंदर आता है और लाख दुश्मन आपके पैदा हो जाएं, आपका कोई भी कुछ बाल नहीं बाका कर सकता और दो लाइनें मैं इसमें बोलूंगी, एक तो देखना है गर हौसला अपने उड़ानों का तो आसमां से कह दो ज़रा और ऊँचा हो जरा और ऊँचा हो, जरा और हो तो ऊँचाई के पर आप कि पकड़ से बाहर है आप नहीं जान सकते कि आप कितनी ऊंची उड़ान उड़ सकते, सकते हैं।, हैं।, हैं और और एक संदेश कि बाधाएं क्या बांध सकेंगी बाधाएं क्या बांध सकेंगी पथ में बढ़ने वालों को और विपदाएं क्या मार सकेंगी मर कर जीने वालों को हो तो हो? आप ऐसी बहादुरी <laughs> के साथ जिए कि आपके जाने के बाद भी लोग आपकी मिसाल दें <laughs> बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी आपने यहाँ शुक्रिया किया बहुत बहुत धन्यवाद आपने अपने भावनाओं को अपने विचारों को अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर किया इसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद शुक्रिया, शुक्रिया बहुत सारी दुआएं आपको तो साथियों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलेंगे और नई बातें आपसे करेंगे जब आप आएँगे वापस तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो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 मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है आती है आधे या तो करुन का खैर मकदम आती है आने या तो करु उन खैर मकदम तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे घड़ा ये मत कहो खुदा से लो सिख अदालत